श्री श्री चैतन्य चरितावली भक्त प्रच्छक्तुंडरीकद्या तदस्मसारम हृदय बदेतृहरिना चिक्रिएता जलम भागवत श्री हरि श्रीहरिभगवान के मधुर नाम के श्रवण मात्र से जिनके हृदय में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न न हो अथवा जिनके शरीर में श्वेद कंप अश्रु तथा रोमांच आदि सात्विक भावों का उदय न होता हो तो समझना चाहिए कि उन पुरुषों का हृदय फौलाद का बना हुआ है जिनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो गई है जिनका हृदय श्याम रंग से रंग गया है जिनके भगवान के सुमधुर नामों तथा उनकी जगत पावनी लीलाओं में रती है उन बड़भागी भक्तों ने ही यथार्थ में मनुष्य शरीर को सार्थक बनाया है प्रायः देखा गया है कि जिनके ऊपर भगवत कृपा होती है जो प्रभु के प्रेम में पागल बन जाते हैं उनका बाह्य जीवन भी त्यागमय बन जाता है क्योंकि जिसने उस अद्भुत प्रेम व आसव का एक बार भी पान कर लिया उसे फिर त्रिलोकी के जो भी संसारी सुख है सभी फीके फीके से प्रतीत होने लगते हैं संसारी सुखों में तो मनुष्य तभी तक अनुभव करता है जब तक उसे असली सुख का पता नहीं चलता जिसने एक क्षण को भी सुख स्वरूप प्रेम देव के दर्शन कर लिए फिर उसके लिए सभी संसारी पदार्थ तुक्ष से दिखाई देने लगेंगे इसीलिए प्राय देखा गया है कि परमार्थ के पथिक भगवत भक्तों तथा तो ज्ञान निष्ठ साधकों का जीवन सदा त्यागमय ही होता है वे संसारी भोगों से स्वरूपता भी दूर ही रहते हैं किंतु कुछ ऐसे भी भक्त देखने में आते हैं कि जिनका जीवन ऊपर से तो संसारी लोगों का सा प्रतीत होता है किंतु हृदय में अगाध भक्ति रस भरा होता है जो जरा भी ठेस लगते ही छलक कर आँखों के द्वारा बाहर बहने लगता है असल में भक्ति का संबंध तो हृदय से है यदि मन विषय वासनाओं में रथ नहीं है तो कैसी भी परिस्थिति में क्यों न रहे हृदय सदा प्रभु के पाद पद्मों का ही चिंतन करता हो रहेगा यही सोचकर महाकवि केशव कहते हैं कहे केशव भीतर जोग जगह इत बाहिर भोगमयो तन है मन हाथ भयो जिनके तिनके बन ही घर है घर ही बन है प्राय देखा गया है कि त्याग में जीवन बिताने से साधक के मन में ऐसी धारणा सी हो जाती है कि बिना स्वरूपतः बाह्य त्याग में जीवन बिताए भगवत भक्ति प्राप्त ही नहीं होती भक्ति मार्ग में यह बड़ा भारी विघ्न है त्याग में जीवन जितना भी बिताया जाए उतना ही श्रेष्ठ है किंतु यह आग्रह करना कि स्वरूपतः त्याग किए बिना कोई भक्त बन ही नहीं सकता वह त्यागजन्य एक प्रकार का अभिमान ही है भक्त को तो उत्तीर्ण से भी नीचा बनकर कुत्ते चांडाल गौ और गधे तक को भी मन से नहीं किंतु शरीर से दंड की तरह पृथ्वी पर लेटकर प्रणाम करना चाहिए तभी अभिमान दूर होगा भक्तों के विषय में कोई क्या कह सकता है वे किस रूप में रहते हैं नाना परिस्थितियों में रहकर भक्तों को जीवन बिताने देख बिताते देखा गया है इसलिए जिसके जीवन में बाह्य त्याग के लक्षण प्रतीत न हो वह भक्त ही नहीं ऐसा कभी भी न सोचना चाहिए पुंडरिक विद्यानिधि एक ऐसे ही प्रक्षण भक्त थे उनके आधार व्यवहार को देखकर कोई नहीं समझ सकता था कि ये भक्त हैं सब लोग उन्हें विषयी ही समझते थे लोग समझते रहे किंतु पुण्डरिक महाशय तो सदा प्रभु प्रेम में छके से रहते थे लोगों को दिखाने के लिए वे कोई काम थोड़े ही करते थे उन्हें तो अपने प्यारे से काम था वैसे उनका बाह्य व्यवहार संसारी विषयी लोगों का सा था उनका जन्म एक कुलीन वंश में हुआ था वे देखने में बहुत ही सुंदर थे शरीर पुत्रों की भांति सुकुमार था अत्यंत ही चिकने और कोमल उनके काले काले घुराे बाल थे वे उनमें सदा बहुमूल्य सुगंधित तेल डालते शरीर को उबटन और तेल फुलेल से खूब साफ रखते बहुत ही महीन रेशमी वस्त्र पहनते कभी गंगा स्नान करने नहीं जाते थे लोग तो समझते थे कि इनकी गंगा जी में भक्ति नहीं है किंतु उनके हृदय में गंगा माता के प्रति अन्य श्रद्धा थी वे इस भय से स्नान करने नहीं जाते थे कि माता और बाल फेंकते देख कर उन्हें बड़ा ही मार्मिक दुख होता था देवार्चन से पूर्व ही वे गंगा जल पान करते इस प्रकार उनकी सभी बातें लोग बाह्य ही थी इसीलिए लोग उन्हें घोर संसारी कहकर उनकी सदा उपेक्षा ही करते रहते एक दिन प्रभु भावावेश में आकर जोरों से हा पुण्डरिक विद्यानिधि ओ मेरे बाप विद्यानिधि कहकर जोरों से रुदन करने लगे पुण्डरिक पुण्डरिक कहते कहते वे अधीर हो उठे और बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े भक्त आपस में एक दूसरे की ओर देखने लगे सभी को विस्मय हुआ पहले तो भक्तों ने समझा पुण्डरिक कहने से प्रभु का अभिप्राय श्री कृष्ण से ही है फिर जब पुंडरीक के साथ विद्यानिधि पद पर ध्यान दिया तब उन्होंने अनुमान लगाया हो न हो इस नाम के कोई भक्त हैं बहुत सोचने पर भी नवद्वीप में पुंडरीक विद्यानिधि नाम के किसी वैष्णव भक्त का स्मरण उन लोगों को नहीं आया थोड़ी देर के अनंतर जब प्रभु की मूर्छा भंग हुई तो भक्तों ने नम्रतापूर्वक पूछा प्रभु जिनका नाम ले लेकर जोरों से रुदन कर रहे थे वे भाग्यवान पुंडरिक विद्यानिधि कौन परम भागवत महाशय हैं प्रभु ने गंभीरता के साथ कहा वे एक परम प्रच्छन्न वैष्णव भक्त हैं आप लोग उन्हें देखकर नहीं जान सकते कि वे वैष्णव हैं उनके बाह्य आचार विचार प्राय संसारिक विषयी पुरुषों के से हैं वे चटगाँव निवासी एक परम कुलीन ब्राह्मण हैं उनका एक घर शांतिपुर में भी है गंगा सेवन के निमित्त वे कभी कभी चटगाँव से शांतिपुर में भी आ जाते हैं वे मेरे अत्यंत प्रिय भक्त हैं वे मेरे आंतरिक सुरोहित हैं उनके दर्शन के बिना मैं अधीर हूँ वह कौन सा सुदिवस होगा जब मैं उन्हें प्रेम से आलिंगन करके रोदन करूँगा प्रभु के ऐसी बात सुनकर सभी को परम प्रसन्नता हुई और सबके सब पंडित विद्यानिधि के, के दर्शन के लिए परम उत्सुकता प्रकट करने लगे सब ने अनुमान लगा लिया कि जब प्रभु उनके लिए इस प्रकार रोदन करते हैं तो वे शीघ्र ही नवद्वीप में आने वाले हैं प्रभु के स्मरण करने पर अपने घर में ठहर ही कौन सकता है इसीलिए जब भक्त विद्यानिधि के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे एक दिन चुपचाप पुंडरिक महाशय नवदीप पधारे किसी को भी उनके आने का पता नहीं चला बहुत से भक्तों ने उन्हें देखा भी किंतु उन्हें देखकर कौन अनुमान लगा सकता था कि ये परम भागवत वैष्णव है भक्तों ने उन्हें कोई सांसारिक धनि पुरुष ही समझा इसीलिए भक्त उनके आगमन से अपरिचित ही रहे पाठकों को मुकुंद का नाम स्मरण ही होगा ये चटगाव निवासी एक परम भागवत वैष्णव विद्यार्थी थे इनका कंठ बड़ा ही सुमधुर था अद्वैताचार्य के समीप ये अध्ययन करते थे और उनकी सत्संग सभा में अपने मनोहर गान से भक्तों को आनंदित किया करते थे जब से प्रभु का प्रकाश हुआ है तब से वे इन्हीं के शरण में आ गए हैं और प्रभु के साथ मिलकर श्री कृष्ण कथा और संकीर्तन में ही सदा संलग्न रहते हैं विद्यानदी इनके गांव के ही थे दोनों ही समवयस्क तथा परस्पर में एक दूसरे के भली भांति परिचित थे मुकुंददत्त और वासुदेव पंडित ही विद्यानिधि के भक्ति भाव को जानते थे प्रभु के परम अंतरंग भक्त गदाधर से मुकुंद बड़ा ही स्नेह करते थे इसीलिए एक दिन एकांत एक में उनसे बोले गदाधर आजकल नवद्वीप में एक परम भागवत बैष्णव ठहरे हुए हैं चलो उनके दर्शन करने करके आएं। प्रसन्नता प्रकट करते हुए गदाधर ने कहा वाह इससे बढ़कर और अच्छी बात क्या हो सकती है भगवत भक्तों के दर्शन तो भगवान के समान ही है अवश्य चलिए जिनके आप प्रशंसा करते हैं वे कोई महान ही भागवत वैष्णव होंगे यह कह कहकर दोनों मित्र विद्यानिधि के समीप चल दिए विद्यानिधि नवदीप के एक सुंदर भवन में ठहरे हुए थे उनका रहने का स्थान खूब साफ था उसमें एक बहुत ही बढ़िया सैया पड़ी हुई थी उसके चारों पाए व्याघ्र मुख की भांति कई मूल्यवान धातुओं के बने हुए थे उनके ऊपर बड़ा ही सुकोमल बिस्तर बिछा था पुंडरिक महाशय स्नान ध्यान से निवृत्त होकर उस सैयाह पर आधे लेटे हुए थे उनके विस्तृत ललाट पर सुंदर सुगंधित चंदन लगा हुआ था बीच में एक बड़ी ही बढ़िया लाल बिंदी लगी हुई थी सिर के घूराले बाल बढ़िया बढ़िया सुगंधित तेल डालकर विचित्र ही भांति से सजाए हुए थे कई प्रकार के मसालेदार पान को वे धीरे धीरे चबा रहे थे पान की लाली से उनके कोमल पल्लों के समान दोनों अरुण अधर और भी अधिक लाल हो गए थे सामने दो पीक दान रखे थे और भी बहुत से बहुमूल्य सुंदर बर्तन इधर उधर रखे थे दो नौकर मयूर पृक्ष के कोमल पंखों से उनको हवा कर रहे थे देखने में बिल्कुल राजकुमार से ही मालूम पड़ते थे गदाधर को सांस लिए हुए मुकुंददत्त उनके समीप पहुंचे और दोनों ही प्रणाम करके उनके बताए हुए सुंदर आसन पर बैठ गए मुकुंददत्त के आगमन से प्रसन्नता प्रकट करते हुए पुण्डरी महाशय कहने लगे आज तो बड़ा ही शुभ दिन है जो आपके दर्शन हुए आप नवद्वीप में ही हैं इसका मुझे पता तो था किंतु आपसे अभी तक भेंट नहीं कर सका आपसे भेंट करने की बात सोच ही रहा था सो आपने स्वयं ही दर्शन दिए आपके जो ये साथी हैं इनका परिचय दीजिए मुकुंददत्त ने शिष्टाचार प्रदर्शित करते हुए गदाधर का परिचय दिया ये परम भागवत वैष्णव हैं बाल्यकाल से ही संसारी विषयों से एकदम विरक्त हैं आप मिस्र वंशावतंश पंडित माधव जी के सुपुत्र हैं और महाप्रभु के परम कृपा पात्र ने परम करते कहा, आपके इनके भी दर्शन हो गए इतना कहकर विद्यानिधि महाशय मुस्कुराने लगे गदाधर तो जन्म से ही विरक्त थे वे पुण्डरी महाशय के रहन सहन और ठाट बाट को देख विस्मित से हो गए उन्हें संदेह होने लगा ये ऐसा विषय मनुष्य किस प्रकार भगवत भक्त हो सकता है जो सदा विषय से सेवन में ही निमग्न रहता है वह भगवत भक्ति कर ही कैसे सकता है मुकुंददत्त दत्त श्री गदाधर के मनोभाव को ताड़ गए इसीलिए उन्होंने पुण्डरी महाशय के भीतरी भावों को प्रकट कराने के निमित्त श्रीमद्भागवत के दो बड़े ही मार्मिक श्लोकों का अपने सुकोमल कंठ से स्वर और लय के साथ धीरे धीरे गायन किया उनमें परम कृपालु श्रीकृष्ण की अहेतुकी कृपा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन है वे श्लोक संपूर्ण भागवत के दो परम उज्ज्वल रत्न समझे जाते हैं वे श्लोक ये थे अहो अहोबाल जिघांसयापायद्या ले गति धान्योचिता कम वादयालु शरण रे पूतना स्तनम अहो कितने आश्चर्य की बात है दुष्ट स्वभाव वाली पूतना अपने स्तनों में कालकुट विष लगाकर उन्हें मारने की इच्छा से आई थी और इसी असद विचार से उसने भगवान को स्तनपान कराया था उस ऐसे क्रूर कर्म वाली को भी प्रभु ने अपनी पालन पोषण करने वाली माता के समान सदगति प्रदान की ऐसे परम कृपालु भगवान को छोड़कर और किस किस शरण में हम लोग जाएं? पूतना लोगों के बालकों को मारने वाली रुधिर को पीने वाली नीच योनि की राक्षसी थी वह मारने की इच्छा रखकर स्तन पिलाने से भी सद्गति को प्राप्त हो गई अर्थात दुष्ट बुद्धि से भगवान भगवत संसर्ग का इतना महात्म है फिर जो श्रद्धा बुद्धि से उनका स्मरण पूजन करते हैं उनका तो कहना ही क्या मुकुंददत्त के मुंह से इस श्लोक को सुनते ही विद्यानिधि महाशय मूर्चित होकर सैया से नीचे गिर पड़े एक क्षण पहले जो खूब सजे बजे बैठे हंस रहे थे दूसरे छंद श्लोक सुनते ही उनकी विचित्र हालत हो गई उनके शरीर में स्वेद कंप अश्रु विकृति आदि सभी सात्विक विकार एक साथ उदय हो उठे वे जोरों के साथ रुदन करने लगे उनके दोनों नेत्रों में से निरंतर दो जलधारा सी बह रही थी घुंघराले कढ़े हुए केस इधर उधर बिखर गए संपूर्ण शरीर धूल धूसरी सा हो गया दोनों हाथों से वे अपने रेशमी वस्त्रों को चीरते हुए ज़ोर जोर से मुकुंद से कहने लगे भैया फिर पढ़ो फिर पढ़ो इस अपने सुमधुर गायन से मेरे कर्ण में फिर से अमृत सिंचन कर दो मुकुंद फिर उसी लय से स्वर के साथ श्लोक पाठ करने लगे वे जो जो श्लोक पाठ करते त्यों त्यों पुंडरिक महाशय की बेकली और बढ़ती जाती वे पुनः पुनः श्लोक पढ़ने के लिए आग्रह करने लगे किंतु उनके साथियों ने उन्हें श्लोक पाठ करने से रोक दिया पुंडरीक विद्यानिधि बेहोश पड़े हुए अश्रु बहा रहे थे इनके ऐसी दशा देख गदाधर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा क्षण भर पहले ही जिन्हें वे संसारी विषय विषय सम, सम, ही समझ रहे थे उन्हें अब इस प्रकार प्रेम में पागल की भांति प्रलाप करते देखकर वे देख भवचक्के से रह गए उनके त्याग वैराग्य और उपरति के भाव न जाने कहाँ विलीन हो गए अपने को बार बार धिक्कार देते देने लगे कि ऐसे परम वैष्णों के प्रति मैंने ऐसे कलुषित विचार रखकर घोर पाप किया है वे मन ही मन अपने पाप का प्रायश्चित सोचने लगे अंत में उन्होंने निश्चय किया कि वैसे तो हमारा यह अपराध अक्षम है भगवत अपराध तो क्षम भी हो सकता है किंतु वैष्णो अपराध तो सर्वदा अक्षम है इसके प्रायश्चित का एक ही उपाय है हम इनसे मंत्र दीक्षा ले लें इनके शिष्य बन जाएं, तो गुरु भाव से ये स्वयं ही क्षमा कर देंगे ऐसा निश्चय करके इन्होंने अपना भाव मुकुंद दत्त के सम्मुख प्रकट किया इनके ऐसे विशुद्ध भाव को समझ कर, मुकुंद दत्त को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने इनके विमल भाव की सराहना की बहुत देर के अनंतर पुंडली महाशय प्रकृतिस्थ हुए सेवकों ने उनको शरीर को झाड़ पोछ कर ठीक किया शीतल जल से हाथ मुंह धोकर वे चुपचाप बैठ गए तब विनीत भाव से मुकुंद ने कहा महाशय यह गदाधर पंडित कुलीन ब्राह्मण हैं सत्पात्र हैं परम भागवत वैष्णव हैं इनकी हार्दिक इच्छा है कि ये आपके द्वारा मंत्र ग्रहण करें इनके लिए क्या आज्ञा होती है कुछ संकोच और नम्रता के साथ विद्यानिधि महाशय ने कहा यह तो स्वयं ही वैष्णव है हमें हम जो इन्हें मंत्र दीक्षा दे सके ये तो स्वयं ही है हमारे हैं मुकुंद दत्त ने अत्यंत ही दीनता के साथ कहा इनकी ऐसी ही इच्छा है यदि आप इनकी इस प्रार्थना को स्वीकार न करेंगे तो इन्हें बड़ा भारी हार्दिक दुख होगा आप तो कृपालु हैं दूसरे को दुखी देखना ही नहीं चाहते अतः इनकी यह प्रार्थना अवश्य स्वीकार कीजिए मुकुंद दत्त के अत्यधिक आग्रह करने पर इन्होंने मंत्र दीक्षा देना स्वीकार कर लिया और दीक्षा के लिए उसी दिन एक शुभ मुहूर्त भी बता दिया इस बात से दोनों मित्रों को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे बहुत रात्रि बीतने पर प्रेम में निमग्न हुए अपने अपने स्थानों के लिए लौट आए इसके दूसरे तीसरे दिन गुप्त भाव से पुण्क महाशय अकेले ही एकांत में प्रभु के दर्शनों के लिए गए प्रभु को देखते ही यह उनके चरणों में लिपटकर फूट फूट कर रुदन करने लगे विद्यानिधि को अपने चरणों में पड़े हुए देखकर प्रभु मारे प्रेम की बेहसूस से हो गए उन्होंने पुण्डरिक विद्यानिधि का जोरों से के साथ आलिंगन किया पुण्डरिक के मिलने से उनके आनंद का पारावार नहीं रहा उस समय उनकी आंखों से अविरल अश्रु प्रवाहित हो रहे थे सम्पूर्ण शरीर पुलकित हो रहा था वे पुंडरीक की गोदी में अपना सिर रख कर रुदन कर रहे थे इस प्रकार दो प्रहर तक विद्यानिधि के वक्ष स्थल पर सिर रखे निरंतर रुदन करते रहे पुंडरीक महाशय के सभी वस्त्र प्रभु के असुओं से भीग गए थे पुंडरीक भी प्रेम में बेसूद हुए चुपचाप प्रभु के मुख कमल की ओर एक तक दृष्टि से देख रहे थे उन्हें समय का कुछ ज्ञान ही नहीं रहा कि कितना समय बीत गया है दो पहर के अनंतर प्रभु को ही कुछ कुछ होश हुआ उन्होंने उसी समय भक्तों को बुलाया और सभी से पुंडरिक महाशय का परिचय कराया पुण्डरिक महाशय का परिचय पाकर सभी भक्त परम संतुष्ट हुए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे विद्यानिधि ने अद्वैत आदि सभी भक्तों की पद धूलि लेकर अपने मस्तक पर चढ़ाई और सभी को श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम किया इसके अनंतर पुंडरिक को बीच में करके सभी भक्त चारों ओर से संकीर्तन करने लगे श्री कृष्ण संकीर्तन को सुनकर पुंडरीक महाशय फिर बेहोश हो गए भक्तों ने संकीर्तन बंद कर दिया और भाती भाती के उपचारों द्वारा पुंडरीक को होश में किया कुछ सावधान होने पर प्रभु की आज्ञा लेकर पुंडरीक अपने स्थान के लिए चले गए शाम को आकर गदाधन ने पुंडरीक के समीप से मंत्र दीक्षा लेने की अपनी इच्छा प्रभु के सम्मुख प्रकट की इस बात को सुनकर प्रभु अत्यंत ही प्रसन्न हुए और गदाधर से कहने लगे, गदाधर ऐसा सुयोग तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगा पुण्डरी जैसे भगवत भक्त का मिलना अत्यंत ही दुर्लभ है तुम इस काम में अब अधिक देरी मत करो यह शुभ काम जितना ही शीघ्र हो जाए उतना ही ठीक है प्रभु के आज्ञा पाकर नियत शुभ तिथि के दिन गदाधर जी ने विद्यानिधि से मंत्र दीक्षा ले ली जिनके लिए महाप्रभु गौरांग स्वयं वृदन करते हों जिनके प्रशंसा करते करते प्रभु अधीर हो जाते हों गदाधर जैसे परम त्यागी और महान भक्त जिनके शिष्य बनने में अपना सौभाग्य समझते हों ऐसे भक्ताग्रगण्य श्री पुण्डरिक विद्यानिधि की विशद वृद्धावली का बखान कौन कर सकता है सचमुच विद्यानिधि की भक्ति परम शुद्ध और सात्विक कही जा सकती है जिसमें देखावटी या बनावटीपन का लेस भी नहीं था ऐसे प्रच्छन्न भक्तों की पद धूलि से पापी से पापी पुरुष भी परम पावन बन सकता है